महाभारत आदि पर्व आदिपर्व अष्टाश्धिकततमोध्याय भीमसेन के न आने से कुंते आदि की चिंता नागलोक से भीमसेन का आगमन तथा उनके प्रति दुर्योधन की कुचेष्टा वै समाणुवाच ततस्ते कौरवा सर्वे बिना भीमं पांडवा भृत क्रीड़ा विहारास्तु रथास्थुर्गज सा वह सम्पाजी कहते हैं जन्मे जय तद समस्त कौरव और पांडव क्रीड़ा और विहार समाप्त करके भीमसेन के बिना ही हस्तिनापुर की ओर प्रस्थित हुए रथाय रथैर्गज तथा चास्वीन्यनेक सह ब्रुवंतोंमसेस्तु या तो जग्रत एव न ततो तथो दुर्योधन पाप तत्रापश्चंद्रकोधरम भ्रातृ सहितो दृष्टो नगरम प्रवेश रथ हाथी घोड़े तथा अन्य अनेक प्रकार की सवारियों द्वारा वहां से चलकर कर वे आपस में यह कह रहे थे कि भीमसेन तो हम लोगों से आगे चल ही चले गए हैं पापी दुर्योधन ने भीमसेन को वहां न देखकर अत्यंत प्रसन्न हो भाइयों के साथ नगर में प्रवेश किया युधिष्ठिरस्तु धर्मात्मा यदम पापमात्मे से नुमाल परम साधु समनु राजा युधिष्ठिर धर्मात्मा थे उनके पवित्र हृदय में दुर्योधन के पाप पूर्ण विचार का भान तक न हुआ वे अपने ही अनुमान से दूसरे को भी साधु ही देखते और समझते थे तदा सोभ्यपेत्य त पाराथो माथरम भ्रातृव अभिवाद्यावी कुमार गाई पर स्नेह रखने वाला कुंतिनंदन नंदन उस समय माता के पास पहुंचकर उन्हें प्रणाम करके बोले माँ भीमसेन यहां आया है क्या भविता भवितानेश्यामित तम शुभे उद्यावनम त विचिता समत तदर्थम न चम वीरम दृष्टमतो वृकोदरम मनमाना सतः सर्वे या तो माता वह कहाँ गया होगा सुबह यहाँ भी तो मैं उसे नहीं देख रहा हूँ वहाँ हम लोगों ने भीम से इनके लिए उद्यान और वन का कोना कोना खो डाला फिर भी जब वीरवर भीम को हम देख न सके तब सबने यही समझ लिया कि वह हम लोगों से पहले ही चला गया होगा आ महाभागे व्याकुले त्वया महा भाग्य व्याकुल नात्मन यहाँ गम्य क्वन ओम गंत महाभागे हम उसके लिए अत्यंत व्याकुल हृदय से यहाँ आए हैं यहां आकर वह कहीं चला गया अथवा तुमने उसे कहीं भेजा है कथयस्व महाबाहू भीमसे यशस्विनी नहीं मे भावः ते भाव तम यशस्विनी महाबाहु भीमसेन भी का पता बताओ शोभने वीर भीमसेन के विषय में मेरा हृदय संकित हो गया है यसुप्त मनेहम भीम देती हतस्तु सहुक्ता चत कु धर्मराजेन धीमता आहेत कृत्वा संभ्रांता प्रत्युवाच युधिष्ठि न पुत्र भीम पशा भी न माभिति जहाँ मैं भीम से इनको सोया हुआ समझता था वहीं किसी ने उसे मार तो नहीं डाला बुद्धिमान धर्मराज के इस प्रकार पूछने पर कुंती हाय हाय करके घबरा उठी और युधिष्ठिर से बोली बेटा मैंने भीम को नहीं देखा है वह मेरे पास आया ही नहीं है शीघ्रमेषणे यत्म कुरु तस् अनुज्तव तनिय ज्येष्ठम हृदय नीतू तदा कुंती वचनमब्रवीत स्वागत भगवन् भगवन छत्म छीम से नो तुम अपने छोटे भाइयों के साथ शीघ्र उसे ढूंढने का प्रयत्न करो कुंती का हृदय पुत्र की चिंता से व्यतीत हो रहा था उसने ज्येष्ठ पुत्र युधिष्ठ से उपरयुक्त बात कहकर विदुर जी को बुलवाया और इस प्रकार कहा भगवान भीमसेन नहीं दिखाई देता वह कहाँ चला गया उद्याना निर्गता सर्वे भ्रातरो भ्रातृ सह तय महाबाहुर्भीमो ना भेत उद्यान से सब लोग अपने भाइयों के साथ चलकर यहाँ आ गए किंतु अकेला महाबाहू भीम अब तक मेरे पास लौटकर नहीं आया न चीड़यते चक्षु सदा दुर्योधनस्य सह क्रोरो सौ छुद्रो राज्य लुब्धो नपत्रृप वह सदा दुर्योधन की आंखों में खटकता रहता है दुर्योधन क्रूर दुर्बुद्धि क्षुद्र राज्य का लोभी तथा निर्लज है निहनारित वीरम जातम तेलपे व्याकुम चित हृदय दहती अत संभव है वह क्रोध में वीर भीमसेन को धोखा देकर मार भी डाले इसी चिंता से मेरा चित्त व्याकुल हो रहा है हृदय दग्ध सा हो रहा है विदुरवाच मई मम बदस्त कल्याणी शेष संरक्षणम करो प्रत्याधिष्ट ही दुष्टात्मा शेषे पी प्रहरे तब विदुर जी ने कहा कल्याणी ऐसी बात मुँह से ना निकालो शेष पुत्रों की रक्षा करो यदि दुर्योधन को उलाहना देकर इस विषय में पूछताछ की जाएगी तो वह दुष्ट आत्मा तुम्हारे शेष पुत्रों पर भी प्रहार कर सकता है दीर्घायुषस्तवुता यथोवा च महामि आगमिष्यति पुत्र प्रीतिम चोत्पादयती महामुनि व्यास ने पहले जैसा कहा है उसके अनुसार तुम्हारे वे सभी पुत्र दीर्घजीवी हैं अतः तुम्हारा पुत्र भीमसेन कहीं भी क्यों न गया हो अवश्य लौटेगा और तुम्हें आनंद प्रदान करेगा वे सम्पान वाच एव मुक्त विद्वान विदुर स्व निवेशनम कुंती चिंता पराभूत साहसी नए सम्पान जी कहते हैं जन्मेजय विद्वान भिदुर यो कहकर अपने घर में चले गए इधर कुंती चिंता मग्न होकर अपने चारों पुत्रों के साथ चुपचाप घर में बैठ रहे तथोअष्ट में तु दिवसे प्रत्यबुत पांडव तस्में तदा रसे जे सो प्रमे भले उधर नागलोक में सोए हुए बलवान भीमसेन आठवें दिन जब वह रस पच गया जगे उस समय तो उनके बल की कोई सीमा नहीं रही तम दृष्टवा प्रतिबुध्यंतम पांडवम ते भुजंगमा शांत्वया माँ सुर्याग्राम वचनम चेतम अभ्रुवन् पांडुनंदन भीम को जगा हुआ देख सब नागों ने शांत चित्त से उन्हें आश्वासन दिया और यह बात कही ये पिता महाबाहो रसोहृत तस्मागा भविष्यति महाबाहो तुमने जो शक्तिपूर्ण रस पिया है इसके कारण तुम्हारा बस बल दस हजार हाथियों के समान होगा और तुम युद्ध में अजय हो जाओगे गच्छाद्यम च स्वगृह स्ना तो भ्रातरस्ते नुतप्यंतेम बिना कुरपुंग आज तुम इस दिव्य जल से स्नान करो और अपने घर लौट जाओ कुरुश्रेष्ठ तुम्हारे बिना तुम्हारे सब भाई निरंतर दुख और चिंता में डूबे रहते हैं तत स्ना तो महाबाहू सची शुक्लाज तथो नागस्व कृत मंगल ओषधे भी सुरशेषतः भुक्तवान परमा च नागव दत्तम महाबल तब महाबाहू भीम से स्नान करके शुद्ध हो गए उन्होंने श्वेत वस्त्र और श्वेत पुष्पों की माला धारण की तत्पश्चात नागराज के भवन में उनके लिए कौतुक एवं मंगलाचार संपन्न किए गए फिर उन भीम ने विश्वनाशक सुगंधित ओषधियों के साथ नागों की दी हुई खीर खाई पूज तो भुज गैर्वीर आशीर्भेभिन दिव्याभरण सन छंदो नागा नाम पांडव उदतिष्ठ प्रहिष्टात्मा नागलोका दर इंदम उक्षिप्त सू जला जल क्षण तस्वनोदेशन ते चांतर ददिरे चातर दाण्डवस्व पश्यत इसके बाद नागों ने वीर भीमसेन का आदर सत्कार करके उन्हें सुभाशीर्वादों से प्रसन्न किया दिव्य आभूषणों से विभूषित शत्रुदमन भीमसेन नागों के आज्ञा ले प्रसन्नचित्त हो नागलोक से जाने को उद्यत हुए तब किसी नाग ने कमलनयन कुरनंदन भीम को जल से ऊपर उठाकर उसे वन में गंगा तटवर्ती प्रमाण कोटि में रख दिया फिर वे नाग पांडुपुत्र भीम के देखते देखते अंतर ध्यान हो गए तत उत्थाय कौनते यो भीम से आज काम महाबाहुल मातुरतीकमसा तब महाबली कुंती कुमार महाबाहु भीमसेन वहां से उठकर शीघ्र ही अपनी माता के समीप आ गए तथिवाद्य जननी ज्येष्ठम भ्रातरम एवं चलीय सामघ्राज चिराश्वरी विमर्दन तत्न तदनंतर शत्रुमर्दन भीम ने माता और बड़े भाई को प्रणाम करके पूर्वक छोटे भाइयों का सिर सूघा तय शापि संपरे स्वान सभ अन्य गौहारदा दृष्टाधि भ्रुवन माता तथा उन्नर श्रेष्ठ भाइयों ने भी उन्हें हृदय से लगाया और एक दूसरे के प्रति स्नेहाधिक्य के कारण सब ने भीम के आगमन से अपने सौभाग्य की सराहना की अहो भाग्य अहोभाग्य कहा तत सर्वष्ट दुर्योधन विचित भ्रातृणाम भीमसेनस्य महाबल पराक्रम तदनंतर महान बल और पराक्रम से संपन्न भीमसेन ने दुर्योधन की वे सारी कुचेषाएं अपने भाइयों को बताई नागलोक के नागलोके गुण दोषम अशेषतः तत्सर्व अशेषेण कथया मास पांडव और नागलोक में जो गुण दोष पूर्ण घटनाएँ घटी थीं उन सबको भी पांडुनंदन भीम ने पूर्ण रूप से कह सुनाया तुधिष्ठिर राजा भीम माहवचोर्थवत तुष्टिम तो भुगनते जलप्यम इधम कार्यम कथन चल तब राजा युधिष्ठिर ने भीमसेन से मतलब की बात कही भैया भीम तुम सर्वथा चुप हो जाओ तुम्हारे साथ जो बर्ताव किया गया है वह कहीं किसी प्रकार भी न कहना एवं मुक्ता धर्मराजो युधिष्ठिर भातृ भी सर्वे अप्रमत्वत कर महाबाबु धर्मराज जटिल अपने सब भाइयों के साथ उस समय से खूब सावधान रहने लगे सारथिच्यन धर्म आत्मास्ते पार्थना दुर्योधन ने भीमसेन के प्रिय सारथी को हाथ से गला घोटकर मार डाला उस समय भी धर्मात्मा विदुर ने उन कुंती पुत्रों को यही सलाह दी कि वे चुपचाप सब कुछ सहन कर लें। भोजने भीमसेन से पुनः प्राक्षेप यदि कालकूटम नवम तेक्षम संभृतम लोम धृतराष्ट्र कुमार ने भीमसेन के भोजन में पुनः नया तीखा और के के रूप में खड़े हुए देन, खड़े कर देने वाला नामक दिया। वैस, तच्चापी भुंग जलिय अभिकारम मृकोदर वैश्या पुत्र युजुष्त ने कुंती पुत्रों के हित की कामना से यह बात उन्हें बता दी परंतु भीम ने उस विष को भी खाकर बिना किसी विकार के पचा लिया विकारम सुतेक्षम नषम भीम संघनरेबे भी आजिरत विकोधरे यद्यपि वह विष बड़ा तेज था तो भी उनके लिए कोई बिगाड़ न कर सका भयंकर शरीर वाले भीमसेन के उदर में वृक नाम की अग्नि थी अतः तो वहां जाकर वह विष पच गया एवं दुर्योधन कर्ण शकुन चा बल्यपाजिघा सन्ती स्म पांडवा इस प्रकार दुर्योधन कर्ण तथा सुबलपुत्र शकुनि अनेक उपायों द्वारा पांडवों को मार डालना चाहते थे पांडव पांडवास्तत्सर्व प्रत्यमर्षिता उद्भावनमकुंत विदुर से मत पांडव भी यह सब जान लेते और क्रोध में भर जाते थे तो भी विदुर की राय के अनुसार चलने के कारण अपने अमरस को प्रकट नहीं करते थे कुमारान कुमरा क्रीडमास्तान्दृ राज गुरु शिक्षा गौतम तावेदत सरस्त सर स्तंभेशभूत वेदशास्त्रपारगज्मो कृपातुते राजा धित्राष्ट्र ने उन कुमारों को खेल कूद में लगे रहने से अत्यंत उदंड होते देख उन्हें शिक्षा देने के लिए गौतम गोत्रीय कृपाचार्य की खोज कराई जो सरकंडे के समूह से उत्पन्न हुए और विविध शास्त्रों के पारंगत विद्वान थे उन्हें को गुरु बनाकर कुरुकुल के उन सभी कुमार को उन्हें सौंप दिया गया फिर वे कुवंशी बालक कृपाचार्य से धनुर्वेद का अध्ययन करने लगे ये श्री महाभारते आदि परवरी संभव परवड़ी भीम प्रत्यागबरे अष्टाविशत्यधिक अध्यायः इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत संभव पर्व में भीमसेन के लौटने से संबद्ध रखने वाला एक सौ अध्याय पूरा हुआ